परमार्थ प्रसंग एक देखा जाता है अनेक लोग दीक्षा लेने के बाद कुछ दिन खूब लगन से जब ध्यान करते हैं और उसमें विशेष आनंद लाभ करते हैं उसके बाद वह भाव हटात चला जाता है बैठना फिर किसी भी तरह प्रिय नहीं लगता हृदय जैसे सब खाली खाली बोझ होता है और वह अपने को अवलंब शून्य और असहाय समझने लगता है पर इसमें डरने या निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है सभी बातों में चढ़ाव उतार ज्वाराटा मिलन और विरह है साधक का मन भी आशा निराशा आलोक अंधकार से आच्छन्न होता है जिसके अंतर में ईश्वर या धर्म लाभ की तीव्र आकांक्षा जागृत हुई है उसकी व्याकुलता इन अवस्थाओं में बढ़ती है वह कातर होकर रोता है भगवान से कृपा की भिक्षा मांगता है स्थिर नहीं रह सकता तब वह उनकी कृपा से पुनः दुगने उत्साह से साधना में संलग्न हो जाता है और पहले की अपेक्षा काफी आगे बढ़कर आनंद लाभ करता है एक एक श्रेणी के लोग हैं जिनका नवानुराग क्रमशः क्षूर्ण हो जाता है मन में वह तेज और बल नहीं रह जाता धर्म कर्म सब रूढ़ियों का रूप धारण कर लेते हैं उन्हें वे बेगार के रूप में नियम रक्षा के लिए प्रतिवर्ष करते जाते हैं या वे उस कार्यक्रम और आसन को ही उठा देते आसन को ही उठा देते हैं संसार के विभिन्न कामकाज काज समयाभाव या शारीरिक अस्वस्थता का कारण बताकर मन को ठगते हैं ऐसी हालत में समझना होगा कि उन्होंने एक सामयिक उच्छ्वास के वश या संसार में कुछ विशेष ठोकर खाकर या शोक में पड़कर क्षणिक धर्म भाव या वैराग्य की प्रेरणा से या किसी विशेष से सिद्धि की आशा से दीक्षा ली थी अथवा संसार त्याग किया था इनसे कोई विशेष आशा नहीं की जा सकती एक कितने ही कहते हैं गुरु ने जब दीक्षा दी है तो मेरे सब पापों का भार भी ग्रहण कर लिया है मुझे तो अब करने या सोचने के लिए कुछ भी नहीं उनकी कृपा से ही सब हो जाएगा पाप का भार देना या लेना वे जितना सहज समझते हैं वैसा नहीं है ऐसी हालत में फिर चिंता ही क्या थी सभी अनायास ही निष्पाप हो जाते पाप का भार गुरु या भगवान को देने गए तो साथ ही पुण्यों का भार भी देना पड़ता है केवल दुख भोग का अंश दिया और सुख भोग का खुद के लिए रख लिया इस अवस्था में न तो तुम्हारा ठीक-ठीक देना होता न उनका लेना और पापों का भार देकर हो जाने पर उस आदमी से फिर कोई पाप कर्म करना भी संभव नहीं यदि बाद में भी मन में पहले के समान पाप या कुप्रवृत्ति रहे यदि दीक्षा लेकर भी नवजीवन का लाभ न हो तो समझना होगा कि दीक्षा के समय पापराशि श्री रामकृष्ण की उस रहस्योक्ति में कहे अनुसार गंगा स्नान करते समय जरा दूर पेड़ पर बैठी रहती है और गंगा में नहाकर आते ही पुनः कूद कर गर्दन पर सवार हो जाती है इनके पाप भी ऐसा ही करते हैं और क्या